विनय पत्रिका विन्यावली दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणी कर घुराई सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर् करत फिरत बोराई कबहु जोग भोग निरत सठ हठ वियोग बस होई कबहु मोह बस द्रोह करत बहु कबहु दया अति सोई कबहु दीन मतहीन रंग तर कबहू भूप अभिमानी कबह मूढ़ पंडित विडम्बरत कबह धर्मरत ज्ञानी कबहुदेव जग धनमय रिपुमय कबहू नारीमय भारो संसते संपात दारुण दुख बिनु हरि कृपान स्नाश संजम जप तप नेम धर्म व्रत बाहु सज समुदायी तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नह जायी हे परम दयालु श्री रघुनाथ जी आप दोनों के बंधु सुख के समुद्र और कृपा की खानी हैं हे नाथ सुनिए मेरा मन संसार के त्रिविध तापों से जल रहा है अथवा उसे काम क्रोध लोभ रूपी त्रिदोष ज्वर हो गया है और इसी से वह पागल की तरह बगता फिरता है कभी वह अभ्यास करता है तो कभी वह दुष्ट भोगों में फंस जाता है कभी हठपूर्वक योग के वश हो जाता है तो कभी मोह के वश होकर नाना प्रकार के द्रोह करता है और वही किसी समय बड़ी दया करने लगता है कभी दीन बुद्धिहीन बड़ा ही कंगाल बन जाता है तो कभी घमंडी राजा बन जाता है कभी मूर्ख बनता है तो कभी पंडित बन जाता है कभी पाखंडी बनता है और कभी धर्मप्रायण ज्ञानी बन जाता है हे देव कभी उसे सारा जगत धन में दिखता है कभी शत्रु में और कभी स्त्री में दिखता है अर्थात वह कभी लोभ में कभी क्रोध में और कभी काम में फंसा रहता है यह संसार रूपी सन्निपात ज्वर का दारुण दुख बिना भगवत कृपा के कभी नष्ट नहीं हो सकता यद्यपि संयम जप तप नियम धर्म व्रत आदि अनेक औषधियाँ हैं परंतु तुलसीदास का संसार रूपी रोग श्री राम जी के चरणों के प्रेम बिना दूर नहीं हो सकता मोह जनित मललाघ विविध विधि कोतन जाय जन्म जनम अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई नयन मलिन पर नारिनक्षिमन मलिन विषय संग लागे हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे पर निंदा सुन श्रवण मलिन भे बचन दोष पर गाय सब प्रकार मल भार लाग निथ चरण राम चरण अनुराग नीर बिन्मल नाश न पाव मोह से उत्पन्न जो अनेक प्रकार का पाप रूपी मल लगा हुआ है वह करोड़ों उपायों से भी नहीं छूटता अनेक जन्मों से यह मन पाप में लगे रहने का अभ्यासी हो रहा है इसलिए यह मल अधिकाधिक लिपटता ही चला जाता है पर स्त्रियों की ओर देखने से नेत्र मलिन हो गए हैं विषयों का संग करने से मन मलिन हो गया है और वासना अहंकार तथा गर्व से हृदय मलिन हो गया है तथा सुख रूप स्वस्वरूप के त्याग से देव मलिन हो गया है परनिंदा सुनते सुनते कान और दूसरों का दोष कहते कहते वचन मलिन हो गए हैं अपने नास श्री राम जी के चरणों को भूल जाने से ही यह मल का भार सब प्रकार से मेरे पीछे लगा फिरता है इस पाप के धुलने के लिए वेद तो व्रत दान ज्ञान तप आदि अनेक उपाय बतलाता है परन्तु हे तुलसीदास श्रीराम के चरणों के प्रेम रूपी जल बिना इस पाप रूपी मल का समूल नाश नहीं हो सकता कछ भयन आई गय जन्म जाय अति दुर्लभ तनु पाय कपट तज भजे राम मन बचन काय लड़िकाई बीती अचेत चित चंचलता जो बन झुर्जुबी कुपथ करी भयो त्रिदोष भरि मदन मध्य बयस धन हेतु गवाई कृषि बन नाना उपाय राम विमुख सुख लछो न सपनो निशा सर तयलायतापति से साधुति चरित्राय अवसोचत मन बिन भुवंग जो बिकल अंग तले जराधाय सिर धुन धुन पचतात कर कोसहदाय दिन लग्निज पर लोक बिघार ज्योते लजात होत ठाए तुलसी अजहू सुमिर रघुनाथ तरयोग गैद जा के एक नायन हाय मुझसे कुछ भी नहीं बनना पड़ा और जन्म जो ही बीत गया बड़े दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर निष्कपट भाव से तन मन वचन से कभी श्री राम का भजन नहीं किया लड़कपन तो अज्ञान में बीता उस समय चित्त में चौगुनी चंचलता और खेलने खाने की प्रसन्नता थी। जवानी रूपी ज्वर रूपी रूपी ज्वर कुपत्य कर लिया, जिससे सारे शरीर में काम रूपी वायु भरकर सन्निपात हो गया जवानी ढलने पर बीज की अवस्था खेती व्यापार और अनेक उपायों से धन कमाने में खोई परंतु श्री राम से विमुख होने के कारण कभी स्वप्न में भी सुख नहीं मिला दिन रात संसार के तीनों तापों से जलता ही रहा न तो कभी श्री रामचंद्र जी के भक्तों की और शुद्ध बुद्धि वाले संतों के ही भक्तिभाव से भली भांति सेवा की और न श्री रघुनाथ जी ने जो लीलाएं की थी उन्हें ही रोमांचित होकर सुना या प्रसन्न मन से कहा अब जबकि बुढ़ापे ने आकर सारे अंगों को व्याकुल कर तोड़ दिया है तब मड़ी ही सांप के समान चिंता करता हूँ सिर धुन धुनकर और हाथ मल मल कर पछताता हूँ पर इस समय इस दुसह दावानल को बुझाने के लिए कोई भी हितकारी मित्र दृष्टि नहीं पड़ता जिनके लिए अनेक पाप कमाकर कर लोक परलोक बिगाड़ दिया था वे ही आज पास खड़े होने में भी शरमाते हैं हे तुलसी तू तु अब भी उन रघुनाथ जी का स्मरण कर जिनका एक बार नाम लेने से ही गजराज संसार सागर से तर गया था तो तू तूतय है मन में जिहायो है सुगम तो को अमर अगमतन समुझे ढोकत खोवत अकाथ सुख साधन हरि विमुख बिथा जैसे श्रम फल घृत मथे पाथ यह विचार तज कुपत कुसंगति चली सुपंथ भले साथ देखु राम सेवक सुन की रति रटिनाम रत करि गान गाथ हृदय आन धनुवान पान प्रफुल से मुनिपट कटिक से भाथ तुलसीदास परिहरि प्रपंच सब नाव राम पथ कमलनाथ डंडर पैं तो से अनेक खल अपना ये नाथ मन तुझे हाथ मल मलकर पछताना पड़ेगा अरे जो मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है वही तुझको सहज में मिल गया है। है? तो तनिक विचार तो कर, उसे क्यों खो रहा हरि से विमुख होने पर सुख का साधन वैसे ही व्यर्थ है जैसे घी निकालने के लिए पानी के मथने का परिश्रम सुख हरि में है उसको भूलकर सुख रहित विषयों की सेवा से सुख कभी नहीं मिल सकता यह विचार कर बुरा मार्ग और बुरो की संगति छोड़ दे तथा सन्मार्ग पर चलता हुआ सज्जनों का संग कर श्री राम भक्तों के दर्शन कर उनसे हरि कथा सुन राम नाम को रट और राम की गुण गाथाओं का गान कर और हाथ में धनुष बांध लिए मुनियों के वस्त्र पहने एवं कमर में तरकस कसे हुए प्रभु श्री राम जी का हृदय से हृदय में ध्यान कर हे तुलसीदास संसार के सारे प्रपंचों को छोड़कर श्री राम जी के चरण कमलों में मस्तक नवा मत तेरे जैसे अनेक नीचों को श्री जानकी नाथ राम जी ने अपना लिया है मन माधो को नेक निहारही सुनसठ सदा रंग के धन जो छिन्न छिन्न प्रभु सफा रही शोभाशील तो ज्ञान गुण मंदिर सुंदर परम उदार उदारही रंजन संत अखिल यघ गंजन भंजन विषय विकार ही जो बिनिन जोग यज्ञ व्रत संयम गयो चह ही पारही तौज तो तुलसीदास निस्बाचर हरिपद कमल ही हे मन माधव की ओर तनिक तो देख अरे दुष्ट सुन जैसे कंगाल क्षण क्षण में अपना धन संभालता है वैसे ही तू अपने स्वामी श्री राम जी का स्मरण किया कर वे श्री राम शोभाशील ज्ञान और सद्गुणों के स्थान है वे सुंदर और बड़े धानी है संतों को प्रसन्न करने वाले समस्त पापों के नाश करने वाले और विषयों के विकार को मिटाने वाले हैं यदि तू बिना ही योग यज्ञ व्रत और संयम के संसार सागर से पार जाना चाहता है तो हे तुलसीदास रात दिन में श्रीहरि के चरण कमलों को कभी कम मत भूल